अमृतवाणी नकली भावावस्था नौ सौ किसी व्यक्ति को संकीर्तन आदि में अत्यधिक भावोच्छ्वास के कारण एक प्रकार का आवेश होता था जो बाहर से भाव समाधि की तरह दिखाई देता था श्री रामकृष्ण ने उसे देखकर कहा था ठीक ठीक भावावस्था होने पर क्या कभी ऐसा होता है उसमें तो मनुष्य डूब जाता है स्थिर हो जाता है यह क्या स्थिर हो शांत हो दूसरे सोताओं से ये सब किस प्रकार के भाव हैं जानते हो जैसे कढ़ाही में छटाक दूध डालकर उसे चूल्हे पर लौटाया जा रहा हो उफान उठकर ऐसा दिखाई देता है मानो कितना दूध है कड़ाही भरी हुई है फिर उतार कर देखो तो दूध बिल्कुल ही नहीं है जो थोड़ा सा था वह भी सूख कड़ाही से ही लिपट गया है ईश्वरीय रूप दर्शन तथा ध्वनि श्रवण 8908 ईश्वर का साक्षात्कार दो प्रकार का होता है एक में जीवात्मा तथा परमात्मा का योग होता है दूसरे में ईश्वरीय रूपों के दर्शन होते हैं पहला ज्ञान है और दूसरी भक्ति नौ सचमुच ही ईश्वर को देखा जा सकता है जैसे इस समय हम तुम बैठकर बातचीत कर रहे हैं इसी तरह उनके दर्शन तथा उनसे संभाषण हो सकता है मैं सच कहता हूँ पूर्वक कहता हूँ 910 ईश्वर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होते हैं शुद्ध हृदय भक्त इन ईश्वरीय रूपों को देख सकते हैं ईश्वर की कृपा से भीतर दिव्य भागवती तनु निर्मित होती है उसमें दिव्य इंद्रियाँ होती है उन्हीं के द्वारा इन रूपों के दर्शन होते हैं केवल सिद्ध पुरुष ही इन्हें देख सकते हैं नौ क्या ईश्वर के दर्शन इन चक्षुओं से ही होते हैं इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा नहीं उन्हें इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता साधना करते करते साधक के भीतर एक प्रेम की देह उत्पन्न होती है उसमें प्रेम के नेत्र प्रेम के कर्ण होते हैं उन्हीं प्रेम नेत्रों से उनके दर्शन होते हैं उन्हीं प्रेम कर्णों से उनकी वाणी सुनाई देती है नौ अनाहत ध्वनि सदा अपने आप उठ रही है यह होनी है यह परब्रह्म से आ रही है योगी इसे सुन पाते हैं विषय जीव इसे नहीं सुन पाते योगी समझ सकते हैं कि यह ध्वनि एक और नाभि में से उठती है तथा दूसरी ओर उच्चरो पर ब्रह्म से समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान समाधि अवस्था में मन में किस प्रकार का अनुभव होता है मछली को कुछ देर तक पानी के बाहर निकाल रखने के बाद फिर पानी में छोड़ देने पर उसे जिस प्रकार का आनंद होता है समाधि में मन में उसी प्रकार का अनुभव होता है 914 वह अत्यंत दुर्गम स्थान है वहाँ गुरु और शिष्य की भेंट नहीं होती ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ऐसी गूढ़ है कि उसके होने पर गुरु शिष्य भेद बुद्धि नहीं रह जाती 915 जिस प्रकार दीपक के जलाते ही हजार वर्षों की अंधेरी कोठरी भी तुरंत आलोकित हो जाती है उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश जीव के हृदय से जन्म जन्मांतर के अज्ञानांधकार को दूर कर उसे प्रकाशित कर देता है नौ क्या समाधि अवस्था में आपको बाह्य जगत का भूत रहता है इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था समुद्र में जल के नीचे पहाड़ पर्वत घाटिया और धर्रे होते हैं पर वे ऊपर से नहीं दिखाई देते समाधि में भी अखंड सच्चिदानंद समुद्र के ही दर्शन होते हैं अहम बोध जाने कहाँ छिप जाता है नौ यथार्थ ज्ञान होने पर अहंकार नहीं रहता समाधि हुए बिना ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता भरे दोपहर के समय सूरज ठीक माथे के ऊपर रहता है उस समय मनुष्य चारों ओर देखता है पर उसे अपनी छाया नहीं दिखाई देती वैसे ही यथार्थ ज्ञान होने पर समाधि होने पर अहंकार रूपी छाया नहीं रहती यदि ठीक ठीक ज्ञान होने के पश्चात भी किसी में अहम दिखाई पड़े तो ऐसा जानना कि वह विद्या का अहम है अविद्या का अहम नहीं ९१८ सौ अट्ठारह बुद्धदेव नास्तिक थे या नहीं इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण ने कहा था वे नास्तिक नहीं थे वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुझसे कुछ कह नहीं सके बुद्ध माने क्या है जानते हो बुध स्वरूप का चिंतन करते हुए वही बन जाना बोध स्वरूप बन जाना जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है वह अस्तित्व तथा नास्ति के बीच की अवस्था है अस्तित्व तथा नास्ति प्रकृति के गुण धर्म है यथार्थ सत्य अस्ति नास्ति के परे है नौ ज्ञान अज्ञान दोनों के पार हो जाओ तभी उन्हें जान पाओगे नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान जन्य ही है एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है मान लो कि पैर में कांटा चुभा है इस कांटे को निकालने के लिए और एक कांटे की जरूरत पड़ती है फिर उस कांटे के निकल जाने पर दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है इस प्रकार अज्ञान रूपी कांटे को निकालने के लिए पहले ज्ञान रूपी कांटे को लाना पड़ता है फिर उन्हें पाने के लिए ज्ञान अज्ञान दोनों को फेंक देना पड़ता है वे ज्ञान अज्ञान के परे जो है लक्ष्मण ने कहा था राम कितना आश्चर्य है इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्र शोक से अधीर होकर रो पड़े राम ने कहा भाई जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है जिसे एक का ज्ञान है उसे अनेक का भी ज्ञान है जिसे प्रकाश का अनुभव है उसे अंधकार का भी अनुभव है ब्रह्म ज्ञान अज्ञान के पार है पाप पुण्य के पार है धर्म अधर्म के पार है शुचि असुचि के पार है एक व्यक्ति दोनों कांटों को फेंक देने के बाद क्या रह जाता है श्री रामकृष्ण नित्य शुद्ध बोध स्वरूप वह तुम्हें कैसे समझाओ अगर तुमसे कोई पूछे कहो घी कैसा लगा तो तुम उसे घी का स्वाद कैसे समझाओगे ज्यादा से ज्यादा तुम उनसे इतना ही कह सकते हो कि घी घी के ही कैसा लगा एक नौबधू से उसकी सखी ने पूछा था तेरे पति आए हुए हैं अच्छा बहन पति के आने पर किस तरह का आनंद होता है वह नौबधू बोली वहन तेरा विवाह होने के बाद जब तेरे पति आएंगे, तब तू यह समझ पाएगी अभी तुझे मैं कैसे समझाऊँ